गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि गोपीजनो गोपीजन सयुत बिंदव मनोहर के वंचाकूश कृपा सिन्दु पति पावन भैष्णवे नमो नमः लंग लंग पंगुंग नम मूक पंगुघयत गिरी यम वंदे परमाधविंद सिदे वै पिया केवस क्तिपदे दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयनतम देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने गुभभक्ति भक्ति प्रमदाक्षद सदाभवन भविष्य दोहम तेतास्पम शिव विरछनु तम शरण्यम भीता हम पनतपालदीपूत वंदे महापुरुष ते चरविंद धर्मिष्ठ ज सुरेपीतराजक्षीम धर्मीर्जपचा जरण्यम मेघ दैत्यपिवधा वो वंदे महापुरशते यत्पाद यल्लवनखचंदम छटाया विस्फुित कि गधु सुअदर्शी रस सार पूर्णाग्र सगरसारमूर्ति साराधिकाई कदा कृपा श्रीकृष्णचैत प्रभुनेशिवी गौरभक्तंदीकृष्ण चैतन्य प्रभुने सियाद गाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलंबित अजानुंबितुजौ कनका संकर्तन कमलायताक्षजा यगत्रिय जग प्रियुणावत हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बागी बागीस वदने लक्ष्मी से चस यस्ते हृदय संब तमह भजे नमा गंगे तव पादज सुरासुरबंदम भुक्ति मुक्ति ददासी नि भावान रूपे न सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरीम भागम नारायण प्रियमन मदापारम बसीपुरपती भजबीशनाथ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 संसार दुख जलधादीन क्रमक दुर्वासनागणित निराशय चैतन्य चंद मेह पदावल संसार दुख जलध प्रधानीन क्रमकिखित दुर्वासनागर निराशतन चंद मेह पदावल शिल <coughs> भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पो पो ने बताएं किसने विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक मूल वैधि है किसने विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक बीमारी है ऐसे तो अन्य और व्यतिरिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जगत में तमाम वस्तु कृष्ण सेवा में कैसे यूज किया जाए इसका भी पद्धति है लेकिन गौरी संप्रदाय में शिशी ल ठाकुर जी ने मास्टर जो बोल के एक चीज़ है जिसका कोई प्रयोग हरि सेवा में दिखा नहीं दिखाया नहीं क्योंकि ये संभव नहीं संसार दुख जलोधो ये जो बोला संसार सिंधु है इसमें दुख ही दुख है जो आनंद बोल के जो चीज महसूस होता है ये तात्कालिक है फॉर द टाइम बिनिंग पामनेंट नहीं है इसमें बोला गया शास्त्र में जे ये जो संसार सिंधु है इसको पार करने के लिए साधन क्या है भागवत में प्रश्न आता है इसका चर्चा में थोड़ा देर बात जाए हमारा गौड़ी संप्रदाय से ताल्लुकात हैं गौड़ी मठ से हैं इसलिए उसी चैतन्य महाप्रभु का बारे में थोड़ा नहीं बताए तो ये भागवत धर्मों का बारे में सनकादि रिशी ऋषि जो ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं ये अधूरा रह जाएगा जब भी कृष्णो भगवान से कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही है वही कृष्ण वस्तु ही है सिल सुखदेव गोस्वामी जी इसलिए बताएं भागवत जी का बारे में बताएं भागवत जी क्या है सुखदेव जी महाराज बताएं साक्षात कृष्ण एवही ये भागवत जी महापुराण को कृष्ण छोड़कर दूसरा कुछ मत सोचो ये कृष्ण ही है स्वयं लेकिन कृष्ण का बांगमयी मूर्ति है ये आपको समझ में नहीं आएगा यह कैसे संभव है प्रीलिमिनरी जो चीजें हैं भजन रास्ते में इसका बारे में जानकारी ना हो तो बाकी जो भजन का जो विषय है उस समझ में नहीं आ सकता समझ में आना संभव नहीं संसारी जीव संसार समुन्दर में है श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्टक में पहला स्टक बताए पहला स्टक का अंदर में पहला जो श्लोक है उसमें बताए पहले लिख दिए चेत दर्पणम अर्जुनम भव महाद्नि निर्वापनम श्रे चैख्य चे। श्रेक चंद कविता विद्या बधुर्जीवनम आनंद मुदिव वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम ये ते श्रीकृष्ण संकीर्तनम पहले बताया भवोदाग्नि निर्वापनम ये पृथ्वी में जितना सारे व्यवस्था है जितना सारे आदमी हैं सब कुछ है ये आपस में आख जलता है जैसे जंगल में गर्मी का समय बहुत गर्मी चढ़ गया उस समय गर्मी का समय एक वृक्ष का साथ दूसरे वृक्षों का फ्रिक्शन हो गया उसके बाद दबाग्नि जलता है दबाग्नि ऐसा भयंकर चीज है उसको निभाना मुश्किल है एक पेड़ से दूसरे पेड़ दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़ ऐसा करते करते तमाम जंगलों को जलाकर राख कर देता संसार में सुख जरूर है यह हम जानते हैं लेकिन ये सुख वास्तव सुख नहीं है इसको समझना चाहिए तो पता चलेगा सुखदेव जय हमारा सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताना चाहेंगे भागवत में इसका बारे में सुख है ये जगत में सुख है लेकिन ये तात्कालिक सुख है शांति सुख जो कुछ है वास्तव सुख नहीं है वास्तव सुख का प्रतिफलन प्रति है मेटेरियल वर्ल्ड जो जड़ जगत है इसका बारे में हमारा शास्त्रकार ने बताएं। दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द पर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेन वर्ल्ड ये जगत प्रमाण करता है कि एक वास्तव जगत है जैसे मिरर का सामने आयना का सामने आप अगर खड़ा हो जाओ तो आपका मूर्ति दिखाई पड़ेगा आप नहीं है तो मूर्ति नहीं है आप है तो मूर्ति दिखाई पड़ेगा जरूर मतलब आपका जो मूर्ति आईना में दिखाई पड़ रहा है ये प्रमाण कर रहा है कि ये वास्तव एक मूर्ति है मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है कोई आदमी का जिसका ये आईने में असत बिंबो जो आया है इसके कारण तो इस जगत में जो संसार है ये प्रमाण करता है कि इसके बाहर अपराखित जगत बोल के एक जगत है जिसका बारे में आपका कोई धारणा नहीं है क्या चीज है कहाँ है ज़्यादातर आदमी जानते हैं कि दान पुण्य करो सब कुछ करो और सर्ग पहुंच जाओ हमारा पिताजी का सर्ग पास हुआ इतना तक जानते हैं बाकी कुछ जानते नहीं सिलो प्रोल्हाद महाराज जी ने अपना जो दैत बालक बालकों हैं अपना दोस्त इनके सामने सुंदर बता दिए ये देखो तमाम दुनिया भोग करने भोग करने के लिए दौड़ते हैं तमाम दुनिया किसी को पूछो तुम एडु क्यों कर रहे हो किसी को पूछो तुम संसार क्यों कर रहे हो सबका पीछे एक ही उत्तर है जे हमको सुख चाहिए आनंद चाहिए आनंद चाहिए इसलिए ही तमाम दुनिया दौड़ रहे हैं क्योंकि उसको आनंद चाहिए क्योंकि आत्मा जो है इसका अंदर में आनंद तो तो इसका अंदर में है ही है क्योंकि भगवान आनंदमय है और ममई वंशो जीव लोके जीव भू तो सनातन भगवान से ही आए हुए हैं ये जगत में जितना सारे प्राणी हैं इनके अंदर में आनंद प्राप्ति करने का स्वाभाविक एक जो वृत्ति है इट इज क्वाइट नेचुरल ये स्वाभाविक है ये क्योंकि भगवान का अंदर भगवान सुखद स्वरूप है आनंद स्वरूप है आनंदम ब्रह्मो ये तो वाराणसी में वाराणसी में हरिद्वार में ये सब सुनने को मिलता है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका जो वास्तव व्याख्या है सुनने को नहीं मिलेगा आनंदम ब्रह्म बोला लेकिन आनंद जो लेगा उसका तो ये तो पार्सोनिफाई होना चाहिए कौन आनंद लेगा इसका कोई फिजिकल स्वरूप होना चाहिए इसका आनंद जो लेने का वृत्ति है ये कहा ठहरेगा ये तो आसमान में नहीं ठहरेगा इसका आधार होना चाहिए लेकिन ये लोग समझते नहीं है बोलने का सामयिक वेदांत का बोल देते आनंदम ब्रह्म ठीक है लेकिन आनंदम ब्रह्मो आनंद आनंद जो लेगा जो उसका तो एक तो स्वरूप होना चाहिए निराधार निराकार वो क्या आनंद है बात ये है कि प्रहलाद महाराज जी ने बचपन में पांच साल का उम्र में सुंदर बताए सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्या देहो योगेन और देही सर्वत्र लभ्यते अस्मात यथा दुखम अजतनता ये बात को समझना चाहिए पहले प्रहलाद महाराज जी ने बताया सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्या देहो दे सर्वत्र लभ्यते अस्मा यथा दुखम अजतन कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो दुख मांगता है अब बताओ आप लोगों में कौन है ऐसा कि वो बोले हाँ हमारा हम दुख चाहते हैं दुख तो कोई चाहते नहीं लेकिन हमारा क्वेश्चन है तो दुख तो चाहते नहीं कि लेकिन दुख कैसे आ गया आपका बिना बुलाए आते हैं आते हैं कि नहीं बिना बुलाए आज उसको बुलाते नहीं और सुख को बुलाते लेकिन सुख आते नहीं और कभी कभी सुख भी हो गया थोड़ा देर के लिए फिर दुख आ जाता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस अनुटरप्टेड जिसमें कोई बाधाए नहीं हो सकता ऐसा किसीम का एंजॉयमेंट आनंद एकमात्र भगवत भजन में ही है जगत जगत जड़ जगत में ऐसा किसीम का एंजॉयमेंट का कोई स्वरूप आसर आविष्कार नहीं हुआ जो किसी आदमी ने जड़ संसार में रहते हुए कंटिन्यूसली ही इज एंजॉइंग लाइफ ये हुआ नहीं बच्चा ने फर्स्ट फर्स्ट क्लास पास किया गैजेट निकला और घर में खबर आया और मिठाई का एकदम बाढ़ आ गया आनंद से झूम रहे सब माताजी पिताजी भाई बंधु और चल रहा है और जस्ट नेक्स्ट डे लड़का ने बोला पिताजी को ये तुम्हारा स्कूटर दे दो हमको थोड़ा दोस्त का पास जाना है पिताजी वो नहीं तू स्कूटा चलाना नहीं जानता हम देंगे नहीं माताजी ने सुहाग करके बोले काजी सुनते हो जी दे दो ना क्या है दो मिनट के लिए तुम्हारा भी कैसा भाव है अब बोल दिया मैया लगता तो ऐसे ही होती है अब बोल दिए बोले ठीक है जब मैया पीछे पड़ गए तो हम कौन जा ले जा लेके निकाला हाईवे में आया और लोड़ी मर दिया वो बस कुचल के खत्म तो आनंद का बार है मिठाई का बार है एट द सेम टाइम खबर आया तो रोने का बार आ गया अब आप बताओ कि ये जो जगत का सुख है ये कहां तक कितना दिन तक चलेगा कहां तक चलेगा इसका कोई ड्यूरेशन का कोई कोई है फिक्स हिसाब है फ्लक्चुएटिन कभी है कभी नहीं है जो बोका लोग हैं हम जाने सब समाज के आदमी सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं हम ही मानते हैं आप बुद्धिमान है आप बुद्धिमान है सब बुद्धिमान है आई आई नो इट यू आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू यर ओन एस्टिमेशन तुम्हारा अपना जजमेंट के द्वारा तुम्हारा विचार कह रहा तुम चालू हो हम महाराज बोका है हम जानते हैं ये सभी का विचार है लेकिन भगवान ने बोलते हैं ये बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान नहीं है इसका चर्चा हमने दस बारह दिन पहले जब आए तभी देहरादून में कर दिया इसका श्लोक सुना सकता है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए ऐशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा चौ मनीषीण यम अन्य नेह मर्ते अपनति अमृतम बुद्धिमानों में ये वास्तव बुद्धिमान है जो ये जड़ जगत का जो सुख भौतिक सुख है इसके बाहर जो एक अमृतमय जगत है उस जगत का अमृत पान करने का इच्छा जिसका अंदर में पैदा हुआ है क्षण भंगूर शरीर लेकर बस एक ही उसका चिंतन है महाराज हमको तो मरने वा मरना ही है तो मरने का पहले क्यों ना हम वो अमृत को चाक ले आनंद ले ले भागवत धर्म ऐसा है जिसका बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा देखो साठ हजार ऋषियों का झुंडू सब साधारण नहीं साठ हजार ऋषियों का झुंडू ये लोग यज्ञ करते रहते हैं बहुत का सारे साधन करते रहते हैं वहां तो यज्ञ चल रहा था सहसास सम, हजार साल का यज्ञ का अनुष्ठान व्रत लिए हैं एक हजार साल और घृता अवती ओम स्वाहा ओम सुहा करते करते अपना शरीर काला काला हो गया क्योंकि धुम धूमड़ निकालता है धुआं वो धुआं से काला काला हो गया शरीर बट वाट इज द आल्टीमेट गेन आल्टीमेट क्या फायदा हुआ महाराज भजन अगर करो तो उसमें तो कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा ऐसा बोका तो नहीं है कुछ क्रियाकर्म कर दिया कि उसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है कुछ का प्रॉफिट किस क्या लाभ होगा इसका चिंतन नहीं है कोई करेगा बोलो कोई है ऐसा मंदधी मंदधीर ओपी नेट बुद्धि बहुत खराब है कम बुद्धि हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि ये जो हम करेंगे इसका पीछे व्हाट इज द बेनिफिट इसका पीछे हमारा क्या फायदा होगा अब बिजनेसमैन का बात तो छोड़ो वो तो करेगा ही पर पल में चिंता करते हैं, ये जो करे इसका पीछे क्या फायदा है हमारा मंदधीर ओपी नबरतें नॉ बोका बुद्धि काम वाले वो भी अगर कोई प्रॉफिट नहीं कोई फायदा नहीं है कोई काम नहीं करेगा तो ये जो सनकादि ऋषि तो कुछ तो फायदा के लिए बैठा है लेकिन करते करते काला हो गया शरीर चिंतन में पड़ गया उसी समय देखा ठाकुर जी का प्रेरणा से सुतोदेव गोस्वामी आ चुके हैं सुतोदेव गोस्वामी जी आ गए पहले वाला श्लोक का हमारा व्याख्या नहीं हुआ उसको थोड़ा बहुत क्लियर करें तो अच्छा रहेगा सनकादि ऋषि कोई साधारण नहीं है जब बुद्धि कम है ऐसा नहीं सुदेव गोस्वामी जब आ गए तो आनंद से उछल पड़े बोले महाराज आ गया हमारा जब साधन करो भजन करो कुछ भी करो अंतरात्मा की कोई प्रसाद अर्थात कोई सेटिस्फैक्शन ना हो हमने एक श्लोक तो दो दिन पहले मटकाई चर्चा में उठाया था भक्तों लोगों का सामने श्रेयानुद्यम है ज्ञात ज्ञान योगम परम तपह सर्वकर्माण अखिलम ज्ञाने परिसमा इसका थोड़ा व्याख्या सुन लो हम जाने महाराज तो लंबा चौड़ा चैप्टर दे देते हैं और सुनाने का समय नहीं देते हम दुखी बन जाते इससे पहले से बोलते हैं क्या बोलना है बोलो जैसे सारम सारम समुद्रितम हम सार को बताए क्योंकि ये लंबा चौड़ा बता नहीं कौन सुने सुनने वाला भी नहीं है मठ में उठाया था इस श्लोक को लेकिन व्याख्या करने का समय बहुत सारी चीज बोलने का इच्छा होता है गुरु वैष्णव का करुणा के द्वारा प्रेरणा आता है लेकिन समय नहीं मिलता शिला स्च्चिदानंद भक्तवीनो ठाकुर का नाम शायद आपने सुने होंगे जो गौरी वैष्णव समाज के साथ जुड़ा हुआ है अगर नहीं भी जोड़ा हुआ है तो ये शिला स्वच्चिदानंद भक्तवीनो ठाकुर नाम ये शब्दों बोलने का साथ साथ आपका मंगल हो जाएगा यह समझ लो बस और जानने का दरकार नहीं कुछ इतना ही काफी सिला सच्चिदानंद भक्तिवीन ठाकुर श्लोक का सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सिद्धा स्वामी पाद उसका ऊपर भी उसका टिप्पणी किए काल राम रामनवमी है मठ में जरूर पहुंच जाना दस बजे के अंदर उसमें राम लाला का बारे में सिद्धांतों का चर्चा होगा फिर और एक वैष्णव का आविर्भाव है उसका बारे दो वैष्णव उसका बारे में चर्चा हो पाएगा कि नहीं जानते नहीं है तो देखेंगे चर्चा करें जब शाम को अधिवेशन होगा कहीं तो श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविंद ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उसका विश्वनाथ चकुर्द का टीका का ऊपर सुंदर व्याख्या किए मतलब देखो ये जड़ जगत का आदमी तो जड़ वस्तु छोड़कर कोई दूसरा चीज जानता नहीं कहा भगवान है हमको तो ये ईट दिखाई पड़ता है ये तो है ही है जड़ जगत का आदमी का ये पोजिशन है गाली देने से भी कुछ फायदा नहीं है हिम्मत है तो उसको प्यार करके गदी में उठा लो और समझाओ बेटा देखो ऐसा है बेटी ऐसा है स्थिति तुम ये समझ लो ये लड़ाई करने का विषय है नहीं प्यार से समझाने का विषय है जब आपका दिल लग जाएगा तो आप हमको ढूंढोगे हम आपको ढूंढेंगे नहीं जब आपका दिल लग जाएगा तो आप ढूंढोगे वो महाराज कहां है बस यही बात है समझना चाहिए दैट ऑल्व सिलो सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जगत में जितना सारे यज्ञ यज्ञ तो होता है यहाँ की गीता में भगवान जी बत, आ, ए, बताएं जे ब्रह्मा तुम लोगों को सब ये विधान किए तुम यज्ञ करो यज्ञ करते करते एक दूसरे को सम्मान करना देवता लोग तुमको सहायता कर तुम देवता लोग को सहायता कर ऐसा कहते तुम आगे चलो संसार को बढ़ाओ ब्रह्मा जी यज्ञ सृष्टि करने का बाद ये आदेश किया था ये तो ब्रह्मा जी का कहना है लेकिन इसका पीछे जो एक बात है जितना सारे यज्ञ चल रहा है सारे यज्ञ चल रहा है ये दुनिया में जितना संसार यज्ञ जितना सारे कॉल कारखाना फैक्ट्री आदि सब चल रहे हैं और यहां तक कि आप हवन करने के लिए बैठे ये भी एक किस्म का युग वो भी यज्ञ हो कर्मय है चारे ओर यज्ञ चल रहा है ज्ञान योग्यो कर्म जुगो, सब चल रहा है, यज्ञ ही चल रहा है पूरा दुनिया में लेकिन ये सब यज्ञों का पीछे क्या है वट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट इसका पीछे रहस्य बताओ ये तो मोटा यज्ञ है करते रहते इसका पीछे सच्चिदान भक्ति में ठाकुर जी ने बताए जितना सारे दुर्भमय योग्य होगा यहाँ तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे यहाँ भंडारा होगा गृह स्वामी ने बाजार से बहुत सारे सब्जी अनाज लाके इकट्ठा कर दिया रसोई वाले ने रसोई करना शुरू कर दिया रुचि पूरी लड्डू सब बन गया और उसमें खाना लड्डू पूरी इत्यादि बन गया और लग गया भंडारा भंडारा लग गया और थोड़ा वो दिखावा कीर्तन भी हो गया बुला ला ले पंडित को ले आ थोड़ा कीर्तन कर दे संग संग घर का मंगल कुशल तो हो जाएगा मंगल कुशल क्या है इसका कोई डेफिनेशन जानता नहीं लेकिन जरूर ये बोल देता है अब थोड़ा मंगल कुशल का क्वेश्चन है बुला ले पंडित जी को हम अगर पूछे महाराज मंगल कुशल का क्या डेफिनेशन है आप बताओ मेरे को वो बोलने जा मंगल कुशल मतलब लड़का लड़की सब अच्छा रहेगा पास करेगा नौकरी चाकरी मिलेगा घर इसका एक सेंटेंस में बोला जाए सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मीते तन का दैट इज द डेफिनेशन लेकिन इसमें हम लोग तो संत महात्मा जो है वास्तव संत में तो हाँसी उड़ाते हैं जय जगदी सर ए बोल के औ दस पांच रुपया का चुनौड़ी चरा दिया दुबबत्ती लगा दिया और ऐसा करके आरोप जय जगदी सरे है तो महाराज महाराज मजादार कीर्तन है लेकिन इसका अल्टीमेट क्या रास्ता है क्या उसमें क्या मिलेगा ये सब चिंतन नहीं है जानते नहीं है सब सिलो सचिदन भक्तिदेव ठाकुर जी ने बताए कोई भी अगर आध्यात्मिक जुगो करने के लिए कोई बैठे लेकिन उसके उससे उसमें अगर स्पिरिचुअल विषय आध्यात्मिक विषय वो फीका पड़ गया अब भोजन भंडारा ही बड़ा हो गया दान दक्षिणा भोजन भंडार हल्ला चिल्ला हो गया सिला स्वच्छिदान भक्ति में ठाकुर जी का कहना है कोई भी जज्ञो करो बहुत चिंतन करके देखो इसका पीछे क्या स्पिरिचुअल गेन हो रहा है आपका अल्टीमेट आध्यात्मिक लाभ कहां तक आपको मिल रहा है ये अगर नहीं मिल रहा है तो ये फजूल है बेकार है इसमें कोई लाभ नहीं होगा ये सब चिंतन की बात है जब महा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता दिए बुद्धिमानों में वो वास्तव बुद्धिमान है मनीषियों में वो वास्तव मनीषा उसका ही है जो ये अनित्व शरीर लेकर अनित्व लेकिन अध्रुवम ओपी अर्थदम इसका भागवत में हम काल परसू सब चल चर्चा चलते रहेंगे उसमें बताएंगे अध्रुवम ओपी अर्थदम हम जानते आंसरेबल बॉडी एनी टाइम आई कैन ड्राई अध्रुव नहीं है लेकिन अर्थदम वो अर्थ क्या है धर्मो अर्थ काम यह नहीं है यह अर्थोदम मतलब भक्ति प्राप्ति करके बस भगवान का चरण में पहुंच जाओ मई भक्ति रही भूतान हम अमृतोताय कल्पते भगवान जी का कहना है भगवान बोला ये तो कुंभ मेला में कुंभ मेला में चांद करने के नहाने के लिए दौड़ लगाते हैं आपस में लड़ते हैं कौन आगे नहाएगा लेकिन इसमें अमृत जो मिलता है ये अमृत कहाँ तक चलोगे वास्तव अमृत है भागवत कथा अमृतम तव कथा अमृतम गोपियों ने भागवत में बताएं तो प्रहलाद महाराज जी ने बताए कि सुखम इंदि कम दैत्या देहो जोगे न देही नाम सर्वत्र अल्पते हर जोनी में किसी भी जोनी आपको प्राप्त आपका रास्ता में सुअर्जनी किसी को अगर प्राप्त हुआ होगा पहले जन्म में इसी घर का ही अगर कोई हो कि दूसरा घर का जेंटलमैन था लेकिन उसका क्रियाकर्म ऐसा हो गया वो अभी उसको सुअर्जनी मिला है भगवान ने गीता में बता जंग जंग बाओपी स्वर्णम भावम तैजित अंत कलेवरम इत्यादि श्लोक पाठ किए हो जो चिंतन करके जो भाव लेके शरीर छोड़ोगे ऐसा ही आपका जो मिलेगा तो आप क्या फायदा होगा जनी मिला उसका भी एंजॉयमेंट है है कि नहीं सुअर का एंजॉयमेंट नहीं है सुअर का साथ संग करते हैं और अच्छा अच्छा टट्टी तट, देखे तो उछल पड़ते अरे महाराज आज का भंडारा हो गया हमारा <laughs> अच्छा टट्टी देखे तो लाज हमारा भंडारा हो गया कितना सुंदर और आपका भंडारा लड्डू पेरा चाहिए उसमें डिफरेंस है थोड़ा लेकिन ये एंजॉयमेंट उसका भी है तुम्हारा भी है हर अवस्था में एंजॉयमेंट है एक केचुआ है उसको भी मारने जाओ तो डर के मरे भागता है एक मच्छर है उसको ऐसे मारने जाओ वो भागता है क्यों भले ही भाई जो मच्छर है वो भी जीना चाहते हैं जो मच्छर है उसको मारने जाओ तो वो भी भागेगा तू भाग रहा तुम मच्छर है बोला मच्छर है ही सही लेकिन हमको भी जीना है हम अच्छा अच्छा ब्लाट सुंदर खाएगा रहेगा ये भी तो एक एंजॉयमेंट है ना तो एंजॉयमेंट का परिभाषा मैन टू मैन वेरी करता है यहां तक भी कोल भील सांताल जो नीचू ट्राइब्स होता है उसका भी एंजॉयमेंट है किसी सांप को मार दिया आग में जला दिया खाना शुरू कर दिया कुत्ता पीठा खाता है आपका पीठा सुंदर पीठा बनता है इधर लेकिन वो भी पीठा खाता है उसका नाम है कुत्ता पीठा कुत्ता पीठा क्या होता है महाराज बोले कुत्ता पीठा सुनोगे तो आनंद लगेगा बहुत बोले एक कुत्ता को क्या करता है कुत्ता को पेड़ भर के बहुत अच्छा चीज खिलाता है बहुत अच्छा चाचीस खिला देते हैं कुत्ता भी खा जाता है वो बेचारा क्या मालूम है हमको क्या करेगा और खिला दिया खिलाने के बाद दारू पीने का बाद उसको वो पिटाई करो चारों ओर से चारों सात जो है इधर से जाए इधर से मारे इधर से मारे चारों ओर से मारना शुरू कर दिया और बेचारा का हालत जब खराब हो गया उसको लेकर आग में रोस्ट कर दिया रोस्ट जानते हो है? रोस्ट कर दिया वो उसको झूला के नीचे में आग लगा दिया पूरा कुत्ता एकदम रोस्ट हो गया उसके बाद हल्ला चिल्ला करके बच्चा लोग सो नहरा पीठा खाएगा सुंदर पीठा कुत्ता को ऊपर से उतारा उसके बाद छोड़ी उसको क्या किया उसको फाड़ दिया उसको फाड़ दिया अंदर से जितना अच्छा अच्छा खाना सब खिलाया था और वो अब उसका सासा टुकड़ा मंगसु भी निकलता होगा बस भोज भंडारा हो गया ये सबसे बड़ा भंडारा है उसका ली मेरा कहने का मतलब है मैन टू मैन ये वेरी कर रहा है मेरा कहने का मतलब ये है कि मैन टू मैन एन्जॉयमेंट का परिभाषा बदल जा रहा है बदलते रहते ये इसका लिए एन्जॉयमेंट है वो आपका लिए एन्जॉयमेंट है तो वास्तव एन्जॉयमेंट क्या है इसका यार अगर उत्तर लेना चाहो तो आपको बैक करके जानना पड़ेगा वही पॉइंट में जो एंजॉय में आनंद है वो वास्तव सुख स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान है आनंदम ब्रह्मो अत ब्रह्मो भगवान निराकार वो तो है ही है भगवान का एक स्वरूप लेकिन भगवान का शैम सुंदर रूप भी है नित्य स्वरूप है तो ये किसी भी जोनी में आपका आनंद मिलते रहेगा प्रहलाद महाजी कहते हैं औ गीता में भगवान साफा बता दिया देखो इंद्रिय ग्राज्य इंद्रिय के द्वारा इंजॉयमेंट लेने वाला जो व्यवस्था है ये बुद्धिमान आदमी इसका पीछे नहीं पड़ता है सुखम इंद्रिय दैत्या जो बोला और गीता में भगवान जी बोले जो ये जो इंद्रिय के द्वारा भोगने वाला जो विषय है इसका पीछे बुद्धिमान आदमी दौड़ते नहीं है जो वास्तव बुद्धिमान है ये इसका पीछे दौड़ते नहीं वो जानते ही ये इसका लिमिटेशन है आंखों का लिमिटेशन है कान का लिमिटेशन है त्वचा का सब लिमिटेशन विद इन विद इन सम एंड सर्टेन लिमिट देखन वॉक वो ये इंद्रियजी जितना है और इंद जो आदमी है वो लिमिटेशन का अंदर काम कर सकता है इसलिए सनकादि ऋषि अभी उसका अंदर में बड़ा एक प्रश्न आ गया कि क्योंकि सूत्रदेव गोस्वामी को देखे हैं सामने आज सुतोदेव गोस्वामी जी का परिचय तो उनका पहले से मालूम है सूत्रदेव गोस्वामी का परिचय जानते हैं कैसा क्या है महाभागवत है तो ऐसा माफिक महाभागवत वैष्णव मिल गया तो आनंद वास्तव आनंद का रास्ता खोल जाता है हमारा गौड़ी समाज में गौड़ीय संप्रदाय में सुंदर सुंदर एक कहावत है कहावत नहीं शास्त्रों का ही बात है पद्दावली में जो कृष्ण तत्वीद कोई अगर महात्मा आपको मिले क्रियताम यदि कुतो अपिलभ्य उसको खरीद लो कृष्ण भक्ति रसोभाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपिलभ्य यदि आपको मिल गया कृष्ण भाव रस में एकदम एकदम एकदम ऐसा हो गया तो प्रेम के मारे उसका एकदम बहुत एक्सेलेंट अवस्था ऐसा अगर आपका जिंदगी में ऐसा अगर सुजोग आया ऐसा तो मिल नहीं सकता संभव नहीं ऐसा मिलना संभव नहीं बहुत रेयर केस है भगवान का प्रेम में डूबे हुए ऐसा है सिलस भक्ति प्रमोदपुरी को सिंह गुरु महाराज को देखते तो आपको पता चलता जब भी देखो कि आंखों में आंसू है कोई भी उसका ओर देखे तो उसका खुद का दूल खुद का जो दिल है वो एकदम बह जाता है किसी का ओर देखे तो लगता है वो हमको देख के करुणा वर्षण कर रहे हैं और रोते हैं मेरे लिए मेरा करुण अवस्था को देखकर ये कोई कीपा करना चाहे चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी आए एक पांच साल का बच्चा भी आए तो गुरु दिख अचानक देख लिया को एक बच्चा घर में आया तो उसको पहले दंडवत कर देते थे ऐसे उसका दंडवत करने का पहले वो दंडवत कर देते वो तो आएगा घर के अंदर फिर दंडवत करेगा टाइम ले कि गुरुजी जी बिस्तारे एक, एक सौ दो साल का उम्र में भी देखें ऐसा करके बैठते थे और जो कोई आए तो ऐसा पहले ही दंडवत कर देते थे, थे ऐसे क्या स्वभाव है क्या प्रेम है तो कृष्ण भक्ति स्वभाविता मतिक्रियताम यदि कुतोपी लभ्य यदि अगर आपका ऐसा मापीक महात्मा मिल गया महापुरुष जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं प्रेमी संपत्ति बैंक की अमानती पैसा दैट इज नॉट एक्चुअल प्रॉपर्टी आई कैन ट्रूफ आपका बैंक की अमानती पैसा आपका साथ नहीं जाएगा जब भी आप जरूरत समझते हो आई नीड मानी पैसा संपत्ति ये आपका जिंदगी चलाने के लिए आप जरूरत समझते हो लेकिन पहुंचा हुआ संत महात्मा तो बैंक का बैलेंस का चिंतन नहीं करते बोले महाराज हमारा तो बैंक है ठाकुर जी गुरु जी जब भी मंदिर में भावना होए तो उसका पूर्ति हो जाता कोई अंदर में भावना होए तो उसका पूर्ति ठाकुर जी करा देते हैं उसका लिए उसके लिए ये आई अटेंशन प्लीज क्या बात बता रहा था भी? अभी अभी कृष्ण भक्ति रस्वभावितामती क्रियाताम यदि कुतोपिलभ थी कभी आपका अगर ये मिल गया तो ये सोचो कि देट इज कॉलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये संपत्ति वास्तव संपत्ति जो, जो की श्री चैतन महाप्रभु अपना जो सन्यास लीला साक्षात भगवान उसमें सन्यास लीला करते हुए सब प्रमाण किए और बार बार बोलते रहे दास कोरि देहो मरे बेतन प्रेम धन प्रेम धन बिना व्यस्थ दरिद्र जीवन प्रेम धन के लावा प्रेम धन के बगर हमारा जिंदगी जीवन दरिद्र है हम हमारा जिंदगी जो है एकदम आई एम प्रोभर्टी टिकेन होल सोसाइटी प्रोभर्टी प्रोभर्टीजिक सो, सोसाइटी दरिद्र से एकदम डूबे हुए हैं ये सब धनी नहीं है हम मानते नहीं है कि लोग धनी है ये लोग सोचते हैं कि हम करोड़पति हैं कुछ भी है लेकिन हम तो हाँसी उड़ाते हैं तुम करोड़पति हो तुम्हारा जैसा दरिद्र नहीं है भागवत में सुंदर सुंदर श्लोक है सुंदर सुंदर एक एक श्लोक है वो सब जब भागवत कथा चलेगा एक महीना तक तब ये सब चर्चा करने का सुजोग आता है इसी समय में भी संसार का चिंता नहीं छूटता भगवान का कथा चल रहा है इसमें भी संसार जुड़ा हुआ है पूरी पूर्ण रूप से क्या फायदा होगा बहुत थोड़ी समय के लिए सत्संग इसमें भी संसार जुड़ा रहता है तो क्या क्या करेगा हम आके सत्यम खितौ इत्यादि श्लोक है चिरनानी पथी न संति दृशंती इत्यादि श्लोक है सुंदर कभी चर्चा करेंगे इधर बताया कि देखो ये तो धनी मनता है अपने को लेकिन वास्तव विचार ये सबसे बड़ा दरिद्र है क्योंकि इसका अंदर में तो ना भक्ति है ना कुछ है कुछ नहीं है इसका अंदर में तो ये दरिद्र है पंजाबियों में ये चर्चा चलते रहते हैं कीर्तन भी करते हैं लोग धन दौलतल माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा वो कीर्तन का टाइम में बोलते हैं लेकिन बैंक में बहुत पैसा है रख दिया जानते हैं रिटायर कम रिटायरमेंट के बाद कौन देखेगा फिक्स डिपोजिट है और उसका बाद रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलते रहता है, है? मैच्योरिटी होता है एलआईसी में रखे हैं जीवन बीमा जीवन प्रदीप सब बना के रखे हैं है <laughs> बोलते कथा की समय भी आता है तो कितन का समय आगे बैठेगा बोले महाराज हमको तो हम किर्तन जानता है बहुत सुंदर धंधो <laughs> लथर माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है हैं और मुठ्ठी बन के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा कीर्तन बहुत सुंदर धुनी गाते हैं धन दरमल खजाना संग नहीं कुछ जाना है क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा इत्यादि कीर्तन करते रहते हैं लेकिन आज जो हालत है साठ हजार ऋषियों का सामने सुत्रदेव गोस्वामी आ गए कौन बुलाए सुखदेव गोस्वामी को कौन बुलाए सुतोदेव गोस्वामी को कौन बुलाए बोले ये ठाकुर जी का प्रेरणा है ठाकुर जी का प्रेरणा है इसके द्वारा आ गए इधर इसके बाद सुतोदेव गोस्वामी को बैठाया और आनंद हुआ क्योंकि वो जाने पहले ही प्रोश्ण कर दिया देखो हम लोग तो जोगो सौ सौ साल के लिए शुरू किए लेकिन इसमें तो हमारा बेकार हो गया कोई फायदा नहीं है देखो ऐसा यज्ञ करते करते काला काला पर गया लेकिन अल्टीमेटली जो आनंद है वो नहीं मिल रहा है अब आ गए हो हैं? और जो इत, मैंने इतिहास पुराण आदि जो हैं, पठन पाठन किए हो सब कुछ किए हो तो आप आ गए हो कि आप ये काम करो भागवत मोहिमा में बोलता हैं सुंदर सुतक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम सचमुच बात है सुतोदेव गोस्वामी को ये सुतोदेव जो शब्द बोला है ये लेके ले भी समाज में फाइटिंग होता है पंडित समाज में बोले ये तो सुतोदेव है महाराज सुतो मतलब अनुलोम अनुलोम विलोम पैदा होता है माताजी ब्राह्मण है पिताजी क्षत्रिय है क्षत्रियो माताजी है पिताजी ब्राह्मण है ये सब अनुलोम पतिलोम जन्म होता है सुतो मतलब उसका नीचा घराने में पैदा हुआ है महाराज पहले भी भागवत एक कथा सुन शुरुआत के पहले वैष्णवों का अवमान का अवमानना के बारे में चर्चा की शंकर भगवान का अपमान हुआ यहां भी सुत गोस्वामी को ये सुतो शब्द सुनकर उसका ऊपर हमारा थोड़ा उल्टा भावना आ गया तो हमारा लिए बड़ा अपराध होगा सुतोदेव गोस्वामी ये जो सूतदेव ये शब्दों जो है ये सूतो ये शब्दों के द्वारा हम अगर सोचे कि नीचे घराने में जन्म है महाराज हम तो ब्राह्मण कुल में अविभाव हुए तो इससे इसका क्या है इसके लिए सिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपात कहते हैं ये शब्दों को क्लारीफाई करने के लिए क्लियर करने के लिए क्लियर करने के लिए अपरागित सरस्वती चिन्मय सरस्वती स्वनकादि ऋषियों का जबान पर बैठकर उच्चारण कर दिए तबानघ तब अनघ अनोघ ये शब्दों को उच्चारण कर दिए ये अनोघ शब्दों जो है ये इसका उच्चारण कैसे हुआ बोले सरस्वती शुद्धा सरस्वती ये सनकादि ऋषियों का जीवान पर बैठकर ये शब्दों को निकाल दिया ताकि दुनिया का सारे फाइटिंग समाप्त तो हो जाए मेरा पहला क्वेश्चन है अनुघ और अनोघो यह शब्द कहां यूज होता है अनोघो है जिसका अघो मतलब पाप अनोघ मतलब जिसका अंदर निष्पाप है इसका परिभाषा है अनोघ जिसका कोई भी पाप नहीं है बिल्कुल एकदम निर्मल निर्मल अंतकरण है और निर्मल अंतकरण है तो इसका परिभाषा क्या है निर्मल अंतकरण का माने है उसका अंदर में भगवान का वस्ती है जब भी आप बोल दिए हो कि ये संत महात्मा का हृदय बिल्कुल निर्मल अंतकरण है इसका माने ये बैठता है कि उसका हृदय में स्वयं भगवान का बसती है इसलिए चैतन्य महापौ चेत मार्जुन शब्दों यूज किया चेतों को मार्जन करते करते निर्मल बना दो गुंजिता मंजन का व्याख्या हम मठ में करेंगे यहां कोई समझेगा नहीं ज्यादा ये चेतो दर्पण ये जो मार्जनम ये किसके द्वारा करे किसके द्वारा श्री चैतन महापूजी ने बताएं कि हरिकथा हरिकीर्तन के द्वारा ही दर्पण मार्जन हो सकता है ये चित्तो नामक दर्पण का मार्जन का और कोई व्यवस्था है नहीं क्लीन करने का जितना ही अब हरिकथा हरिकीर्तन सुनते रहोगे तो यू कैन क्लॉरिफाई योर हार्ट यथा यथा आत्मा परिमिज्य असौ मतपुण गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्य वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा एवं अंजनो संप्रयुक्तम इस श्रोक का भी व्याख्या करेंगे यथा यथा आत्मा परिमिज्य असौ मत्पुण्य गाथा सवणो विधानय भगवान बोलते हैं मेरा ये जो अपराकित हरिकर्तन हरि कथा निर्मल हरि कीर्तन हरि कथा आप सुनते रहो और सुनते सुनते जब आपका हृदय साफा हो जाएगा तो आपका दर्शन भी बदल जाएगा क्योंकि ये जो दर्शन है ये दर्शन कैसे बनते हैं ये जो दर्शन है कैसे बनते हैं बल आपका अंदर में जो संस्कार है वो संस्कार आपका जो दर, देखने का जो तो तरीका है इसको बैकिंग करता है, है कि नहीं एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बिना उदाहरण आप लोग समझोगे नहीं एक बच्चा मैया का कोक में है और वो खाते नहीं है मैया बोलते दूध पी ले बोले दूध और मैदान में उसको थोड़ा घुमा रहा है अब बच्चा ने बोले चंद्र चंद जो चंद्रमा है पूर्णमासी का चंद्रमा उसको देखा बोलते बोले हमको दे ये दो तब हम खाएंगे तो मैया बोले हाँ तू खा ले हम दे ना आगे दो तू खा ले दे कम दे देंगे आया आय चंदा मामा बच्चा का दर्शन है कि ये चंदा चंदा मामा जो है वो एक बिस्किट जैसा है उसको एक उसको पकड़ के हम खेल सकता है बच्चा का दर्शन अब का दर्शन है मैया पढ़ा लिखी है वो जानते ही ये एक, एक उपग्रह है इसको पकड़ने का कोई सवालत है नहीं क्योंकि ये ये जो ये जो पृथ्वी है इससे भाई बहुत दूर है इसको कैसे पकड़ेगा लेकिन बच्चा को बुलाने की दो चंदा मा आज पकाम देंगे तेरे को पकड़ के देंगे रामचंद्र जी भी ऐसा लीला किए कृष्ण चंद्र जी भी ऐसा ली लख यशोदा मैया ऐसा बुलाती थी तो ये ये जो आ, आ गया एक बात इसमें देखो मैया का दर्शन है उसका एजुकेशन उसका बैकिंग कर रहा है मैया का जो दर्शन है उसका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसका जो दर्शन है वो भी देखते हैं बच्चा भी देखते हैं लेकिन बच्चा का दर्शन का जो इग्नोरेंस है उसके अंदर में अज्ञान है इनोसेंसी है उसका दर्शन एक किस्म का होता है और मैया का दर्शन है उसका एडुकेशन हो जानते है। ये उपग्र थोड़ी इसको पकड़ा जाए तो दर्शन एक किस्म का नहीं होता तो जैसे आप वास्तव कथा कीर्तन को सुनते रहोगे पहुंचे हुए महात्मा इनका जवानों से पिघलता हुआ अमृतमय मै को आप सुनते रहोगे कंटिन्यूसली तो उसके उससे क्या होगा भले इससे फायदा होगा नाती दीर्घे कालेनो भगवान विशते हृदय तो ये प्रमाण कर दिया हमने भागवत का प्रमाण है नाती दीर्घे कालेनो भगवान विशते हृदय शॉर्टली यू कैन फाइंड कृष्ण सिटिंग इन साइड यू आप देखोगे भगवान अंत में बैठा हुआ है हर वक्त भगवान का चिंतन चलेगा कोई दूसरा चिंतन आएगा नहीं एक प्रतिष्ठित वैष्णव सिद्ध महात्मा का लक्षण है उसको रात दो बजे उसको बोला है? महाराज उठो उठो थोड़ा कितन लगा दो हरी कथा बोलो वो बोलना शुरू कर देगा सच्चा महात्मा का पहचानी है किसी भी हालत कोई भी जाएगा किसी भी महाराज थोड़ा कथा सुना बोलना शुरू कर देगा किसी भी हालत बहुत सारे आदमी आक्रमण भी करते हैं संतों को ऊपर भी चढ़ाई करते बहुत सारे बदमाश फिर भी उसका टेंशन नहीं रहते क्यों जानते हैं भगवान रक्षा करने वाला है सरना पालक है रक्षक है भगवान तो ये जो सूत है ये शब्दों के द्वारा ये माने सरस्वती जी ने क्लियर कर दिया कि सूतो तो हमने बता दिया इसका नाम उग्र सुरवा भागवत कथा को ऐसे सुनते हैं लोमहर्षन का पुत्र है ऐसा हरि कथा सुनने वाला जगत में है नहीं विष्णु ने परीक्षित विष्णु कथा विष्णु कीर्तन विष्णु सवन परीक्षित बयास कीर्तने इत्यादि श्लोक है एक एक एक-एक जो नवविधा भक्ति का अंग है कभी चर्चा करेंगे इसी हरिद्वार में रहते हुए एक एक अंग का जाजन करते हुए एक एक आदमी सिद्ध हो गया एकदम परीक्षित महाराज श्रवण के द्वारा भगवत पढ़ती हुआ सर्व सिद्धि हो गया सुखदेव गोस्वामी कीर्तन ऐसा करते करते एक एक भक्ति का अंग एक एक जाजन करके आप जा सकते हो अम्बरीश महाराज ने नौ विधा भक्ति का पूरा नौ के नौ जाजन किया आपका लिए अगर संभव नहीं है तो सुनते रहोग उसमें क्या होगा जल्दी जल्दी आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा अतदेव गोस्वामी के बारे में जो अनग शब्द यूज किया सरस्वती अप्रग् सरस्वती यूज किया है शब्द को निकाल दिया इसका माने हैं उसका अंतकरण बिल्कुल निर्मल है जिसका अंतकरण निर्मल है जिसका अंदर में कोई बाधा विपत्ति नहीं है कुछ नहीं है जिसका कोई दूसरा कोई लगन नहीं है जिसका प्रतिष्ठा सच्चाई में है बोलो यह ब्राह्मण है कि नहीं व्हाट डू मीन बाई ब्राह्मण ब्राह्मण का परिभाषा क्या है बताओ आपका पास कोई डेफिनेशन है किसको ब्राह्मण बोलता है ब्राह्मण किसको बोलता है उपनिषद में इसका कहानी है सुंदर उपनिषद में इसका डेफिनेशन आता है जो सच्चाई में जो प्रतिष्ठित ब्राम्मन है वही ब्राह्मण है ब्राह्मणे आर्जो साक्षात ब्राह्मणे आर्जो साक्षात शूद्रे अनार्यक्षण ब्राह्मणे आर्जो साक्षात शूद्रे अनार्ज व लक्षणम लक्षण बता दिया ब्राह्मण कौन है भगवत में बोलता है इसका जिसका अंदर में सच्चाई प्रतिष्ठित है नो इट फॉर सीओर इज ब्राह्मण अरे ब्राह्मण क्या बात है वैष्णव है जहरी कीर्तन तो है भाई ब्राह्मण तो बारह गुण है वैष्णव का अनंत गुण है ब्राह्मण तो बारह गुण है और सप्तम स्कंध में आता है प्रात दिशर गुण जुत अरविंद नाभ पदार विंद सपचम भरिष्ठम क्या बताया विप्रात दिशर गुण जुतत अरविंद नाभ पदार विंद सपचम वरिष्ठम इसमें कंपेरेटिव स्टडी हुआ बजे विप्रात वो विप्रो से िसुण जूता दिश मित्स मल्टीप्लाइड बाई टू बड़ा होता है छुना बारह तो विप्रात दिशा गुण जूतात अरविंद ना भो पदारविंद विमुखात सपचम क्या माने हुआ यो ओ ब्राह्मण जो बारो सदगुणा से विभूषित है आई नो बारह गुना बोली समो दमो शौचो सरलता अर्जबो से लेकर सब पारा गुण है ब्राह्मण का लेकिन ये होने का बावजूद इफ इज डिवाइट ऑफ कृष्ण भक्ति इफ देर इज नो डिवोशन इफ देर इज नो डिवोशन इन साइड इज हार्ट तो उसको फेंक दो कोई काम का नहीं है सपथ जो कुत्ता खाते थे पहले उसका राम जी का चरण में बरा लगन हो गया और डोम है चाराल मुर्दा जलाते थे स्टिल ही इज सुपीरियर टू यू तुमसे कोई भी ऊपर है क्या क्या कंपेयर करें हम पहले कुत्ता बना के कुत्ता कुत्ता का मांस खाते थे उसको नाम है सपच लेकिन आज उसका अंदर में ऐसा भक्ति आया साधु संघ के द्वारा तो महाराज मत पूछो शास्त्रकारों का विचार है ये बारो गुण वाला जो ब्राह्मण है बारो मुन बारह मुन ट मतलब तो अहंकार ब्राह्मण जो बोलते हैं हम इसका व्याख्या करते बारो मुन उसका अहंकार बारो मुनि बारह मुन अहंकार लेके बैठे कुछ नहीं है जब अभिमान नहीं जाएगा तो तुम्हारा ब्राह्मण तो किस काम का है जब शास्त्र का ही विचार है महाभारत में भी है दूसरा जगह है पूरा वर्णाश्रम का क्या विचार है कौन ब्राह्मण है क्या है कैसे विचार किया जाए ये सब बारे में बोलने जाए सब चिल्ला चिल्ला कर आएगा आक्रमण करने लेकिन ये सच्चा बात है भागवत में बता जसो यक्षणम प्रख्तम पुंगसो वर्णाभिव्यंजकम तदन तदिशेत तत्व नहीं वीनिर्दिशेत तत्व न एव डेफिनेटली जिसका अंदर में जो लक्षण दिखाई पड़ता है वो लक्षण के अनुसार वो ब्राह्मण है कि सूत्र है ये विचार करो किसी पिताजी का दो पुत्र है एक में ब्राह्मण का भाव पूरा है पहले विचार था वेदों में पुराणों में उसको ब्राह्मण बोला जाता था और उसका अंदर में खतियो है विश्वमित्र मुनि पहले सा खतियों विचार था ऐसे ऐसे बाद में जब विश्वमित्र मुनि धीरे धीरे ये हमारा वैशिष्ट मुनि का किफा मिला धीरे धीरे बाद में ब्रह्मि बन, बन गया बाद में पहले फाइटिंग चला बहुत दिन तक वैशिष्ट मुने बोले हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्यों स्वीकार करेंगे भाई तुम्हारा अंदर में तो है नहीं लाभ आप स्वीकार करना पड़ेगा आप करने से पूरा दुनिया हमको ब्रह्मसी मानेगा बोला हम नहीं करेंगे बाद अंतिम में तो बहुत सारी कहानी यहां प्रासंगिक नहीं होगा फिर भी कह ही देते हैं क्योंकि टेंशन बने रहेगा कि क्या आधा अधूरा बात कह दिया मारा बोले जब उसका लड़का को सारे सौ पुत्र को मार डाला फिर भी वो बोले नहीं हम शिकार नहीं करेंगे क्यों बोले कैसे शिकार करेंगे आपका तो अंदर में भाव नहीं आया तो जब आएगा हम शिकार करेंगे बोला ठीक है हम देख लेंगे बाद में क्या हुआ तो उसको मारने के लिए यंत्र लाए अरुण द्वितीय वैशिष्ट मुनि बैठकर आपस में बातें चल रही है चंद्रमा का जोस्ना फैले हुए हैं चारों ओर फूल खिले हुए हैं और उसमें एक जघन्य अपराध करने के लिए आ गया कौन विष्वित मुनि उसको पता नहीं बैठ के चर्चा चल रहा है और चंद्रमा को दिखाकर वैशिष्ट मुनि बता रहे हैं कि देखो प्रिय ये चंद्रमा का जोत्ना जैसे निर्मल चारों ओर फैले फे, हुए हैं कितना सुंदर देखो निर्मल जोश्ना क्या प्रभाव है इनकी कितना आनंद आजकल हमारा इस संत समाज में ये विश्वमित्र जी का जो भजन का जो प्रभाव तपस्या का प्रभाव है ये चारों ओर फैले हुए जैसे चंद्रमा का किरण फैले हुए है ऐसा लगता है ये बात कानों में आ गया किसका विश्वमित्र जी का विश्वमित्र जी, जी का रोना आ गया अरे जिसको हम मारने के लिए आए वो हमारा प्रशंसा कर रहे हैं। इसका हमारा ऊपर मतलब यह है उसका कोई विद्वेश तो है ही नहीं मतलब हमको प्यार करते हैं इज्जत करते हैं हम नालायक हैं। इसका अंतर का भाव को हम ग्रहण नहीं कर पाए इसलिए उसको मारने के लिए आए तुरंत आपका अस्त्रों को फेंक दिए और पैरों में जाके गिर गया हम जैसा लायक को आप क्षमा करो आज मेरा बहुत शिक्षा हो गया और दोबारा ऐसा नहीं होगा जब जा क्षमा याचना किए तो वैशिष्ट्य ऋषि ने उसको उठाकर अलंगन किए तो आज से आपका ब्रह्म उपाधि दिया जाएगा टुडे इज द डे आपको यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा हम जितना भी लड़ाई करें समाज संसार में विदेश से करोड़ रुपया का डॉलर लेके आए और आके समाज में प्रभाव जमा कर बोले हमारा आश्रय ले लो इसमें क्या होगा तात्कालिक कुछ बेनिफिट होगा पैसा का तो एक तो हर आम जैसा आदमी है किसी का अपेक्षा नहीं है कोई हमको टिकट बना देगा ऐसे बुलाया चल दिया कैसा प्राप्ति होगा ये भी चिंता नहीं है हमारा तो ये समाज में प्रभाव किसका होगा उसका होगा क्योंकि कलिकाल जो है इसमें उसका प्रभाव होगा क्योंकि वो जो फाइनेंशियल मैटर है वही आदमी देखते हैं हम तो बोलते रहते हैं ऐसा में आचार्यों को आप बुलाओ बुलाओ हम तो बोलते हैं लोगो बोला बुलाओ उसको आधा घंटा के लिए लाखों रुपया आपका खर्चा हो जाएगा आप फायदा क्या देखो विचार करके खोद ही देखो विचार करके जो भी है अब सूत्रदेव गोस्वामी जी भगवत कथा जो बोले इसमें शुरुआत है छ किस्म का क्वेश्चन है इसमें छह किस्म का क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा आगे महाराज टाच कर देंगे बांछाकल पत से कृपा सिंध बच पथितांग पावन भोग नमो